श्री रामकृष्ण भक्तमालिका स्वामी त्रिगुणातीतानंद पाश्चात्य देशवासियों के प्रेम तथा स्वामी तीतानंद के प्राणपण उद्यम से कार्य में सर्वांगीण प्रगति होती रही परंतु कठोर परिश्रम के फलस्वरूप स्वामी तीत का स्वास्थ्य क्रमशः टूटने लगा और उनके शरीर में विविध व्याधियाँ प्रकट होने लगी अंतिम पाँच वर्ष तो वात आदि कोई न कोई बीमारी लगी ही रहती परंतु बीमार होने पर भी कर्म में विराम नहीं आता था अत्यंत पीड़ित अवस्था में भी वे छात्रों का समाचार लेना नहीं भूलते थे १९१४ सौ ईस्वी में एक बार वे बहुत बीमार पड़ गए रुग्ण शरीर लेकर भी उन्हें कार्य करते देख एक छात्र ने इसका कारण पूछा उत्तर में उन्होंने कहा अत्यधिक शारीरिक पीड़ा के समय मैं सोचता हूँ यह शरीर चला जाए सब समाप्त हो जाए परंतु समाप्त तो नहीं होता है जब भी स्मरण हो आता है कि माँ का कार्य करना है तभी इच्छा शक्ति के बल पर शरीर को पकड़े रखता हूँ यह शरीर मानो केचुल के समान हो गया है किसी भी समय यह गिर सकता है पिछले तीन वर्ष से मैंने केवल इच्छा शक्ति के बल पर ही इसे धारण कर रखा है जो ही छोड़ दूंगा त्यों ही यह अपने आप गिर पड़ेगा उस वर्ष बड़े दिन के उपलक्ष में हिंदू मंदिर के तत्वावधान में भजन शास्त्र चर्चा आदि विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था इस उत्सव को सर्वांग सुंदर बनाने में स्वामी त्रुणातीत ने कुछ भी कसर नहीं रखी क्योंकि ईसाई समाज का यही सबसे प्रधान पर्व है इन दिनों उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था फिर भी प्रत्येक कार्य की ओर उनका पूरा ध्यान था इधर विधि के विधानवश उनके दिन पूरे हो आए थे बड़े दिन के अगले रविवार सत्ताईस दिसंबर 1914 सौ चौदह ईस्वी को यथारीति कक्षा और व्याख्यान की व्यवस्था हुई थी शाम को व्याख्यान के लिए सभी उपस्थित थे स्वामी त्रिगुणातीतानंद मंच पर खड़े होकर व्याख्यान दे रहे थे अचानक उसी समय भाबरा नामक एक व्यक्ति ने उनके निकट ही एक भयंकर बम फेंका बम तुरंत ही फूट गया और उसके फलस्वरूप आताताई भाबरा की वहीं मृत्यु हो गई तथा स्वामी तिरुणातीत भी बड़ी घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाए गए भाबरा बिल्कुल ही अपरिचित नहीं था पहले वह हिंदू मंदिर में आया जाया करता था पर बाद में उसे उन्माद हो गया उस समय स्वामी त्रिुणातीत के सानिध्य में रहते हुए उसकी हालत में थोड़ा सुधार होते ही वह अचानक लापता हो गया इसी बीच उस पर रोग का पुनः दौरा आ जाने से उसने अचानक ही हिंदू मंदिर में आकर यह अकल्पनीय कृत्य कर डाला स्वामी त्रिगुणातीर्थ को चिकित्सालय ले जाते समय वे आवेगपूर्वक बोल उठे थे कहाँ है कहाँ है वह अहा, बेचारा निर्बोध है अपने अंतिम क्षणों में भी इस अबोध हत्यारे के लिए उनके प्राण रो उठे थे वह उन्मादग्रस्त जो था उसका भला क्या दोष त्रिगुणातीत महाराज की असह्य पीड़ा का शमन करने के लिए अस्पताल में मारफिया का उपयोग किया जाता था उसका प्रभाव कुछ घट जाने पर जब उनकी चेतना लौट आई तो वे थोड़ी बहुत बातें करते थे इस प्रकार 29 दिसंबर को जब उसने उनसे भामरा के बारे में पूछा गया तब भी उन्होंने बतलाया कि उनके साथ उसका जरा भी मनमुटाव नहीं था तथा बम फेंकने का कोई भी कारण उन्हें ज्ञात नहीं है वे लगभग पंद्रह दिन तक अस्पताल में रहे प्रतिक्षण असह्य पीड़ा हो रही थी परंतु अपने कष्ट की बात उन्होंने किसी से भी बिल्कुल नहीं कही बल्कि उन दिनों वे अपने भावी छात्रों का जीवन कैसे गठित हो और किस प्रकार वे लोग परोपकारार्थ अपना सर्वस्व त्याग कर विमल आनंद का उपभोग करें इन्हीं विषयों पर विविध उपदेश देते हुए उनको हर्षित किया करते थे 9 जनवरी की संध्या को उन्होंने अपनी सेवा में नियुक्त युवक शिष्य को निकट बुलाकर कहा कि अगले दिन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर वे देह त्याग करेंगे और सचमुच ही अगले दिन 10 जनवरी 1915 सौ सायंकाल साढ़े सात बजे वे श्री चरणों में विलीन हो गए वह संवाद पाते ही उनके छात्र उनके अंतिम दर्शन के लिए दल के दल दौड़े आए फिर यथा विधि उपासना आदि समाप्त होने पर बहुत से लोगों ने मिलकर उस पावन देह का संस्कार किया कुछ दिन बाद भक्तों तथा छात्रों के एक दल ने स्वामी त्रिगुणातीत के पवित्र भस्मावशेष को लेकर शांति आश्रम की यात्रा की तथा वहां सिद्धगिरी में उसे स्थापित कर दिया